महाभारत शांति पर्व एक पंचाशदिकततमोध्याय ब्रह्मा और रुद्र के संवाद में नारायण की महिमा का विशेष रूप से वर्णन ब्रह्मोवाच कृणुपुत्र यथशेष सा, पुरुष शाश्वत व्यय अक्षयश्च प्रमेयश्च सर्वगुच्य ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यह विराट पुरुष जिस प्रकार सनातन अभिकारी अविनाशी अप्रमेय और सर्वव्यापी बताया जाता है वह सुनो न स शक्य स्वया दृष्टु मयान्यपि सत्यम सगुण निर्गुण विश्व हो ज्ञान्योसो स्मृत तुम मैं अथवा दूसरे लोग भी उस सगुण निर्गुण विश्वात्मा पुरुष को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते वे ज्ञान से ही देखते योग्य माने गए हैं अशर शरीर शरीरे सौ। पे शरीर कर्म भी वे स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से रहित होकर भी संपूर्ण शरीरों में निवास करते हैं और उन शरीरों में रहते हुए भी कभी उनके कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं ममांतरात्मा तव च ये चाण्य देश संगिता सर्वेशा न ग्राह्य के न चेत क्वचे वे मेरे तुम्हारे तथा दूसरे जो देहधारी संज्ञा वाले जीव हैं उनके भी अंतरात्मा है सबके साक्षी वे पुरुषोत्तम श्रीहरि कहीं किसी के द्वारा भी पकड़ में नहीं आते विश्वमुर्धा विश्वभुजो विश्व क्षेत्रेषु क्षेत्री यथा सुखम संपूर्ण विश्व ही उनका मस्तक भुजा पैर नेत्र और नासिका है वे स्वच्छंद विचरने वाले एकमात्र पुरुषोत्तम संपूर्ण क्षेत्रों मिश्रक पूर्वक विचरण करते हैं क्षेत्राणी ही शरीरणी बीजम चापे शुभाशुभ वे ते स योगात्मा तथ क्षेत्र उच्यते वे योगात्मा श्रीहरि क्षेत्र संज्ञक शरीरों को और शुभाशुभ रूप उनके कारण को भी जानते हैं इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं नागते गिना गतिशीया भूते सुखे नेन सांख्यन विधि चोन यमं चिंतिया गतिम चास्तिम वेद विचोत्तरा यथा ज्ञानम तो वक्षा मे पुरुषम तो समस्त प्राणियों में से कोई भी यह नहीं जान पाता कि वे किस तरह शरीर में शरीरों में आते और जाते हैं मैं क्रमशः सांख्य और योग की विधि से उनकी गति का चिंतन करता हूँ परंतु उस उत्कृष्ट गति को समझ नहीं पाता तथापि मुझे जैसा अनुभव है उसके अनुसार उस सनातन पुरुष का वर्णन करता हूँ तस्य च तस्क सैकश महापुरुष महापुरशब स बिभर्ति सनातनः उनमें एकत्व भी है और महत्व भी अतः एकमात्र वे ही पुरुष माने गए हैं एक सनातन श्रीहरी ही महापुरुष नाम धारण करते हैं एकताशो बहुधा सक सूर्यतो यो नि एकुर्बहु वातिलोके महोदधि निर्गुणो विश्व तम निर्गुण चाविशंति अग्नि एक ही है परंतु वह अनेक रूपों में प्रज्ज्वलित एवं प्रकाशित होती है एक ही सूर्य सारे जगत को ताप एवं प्रकाश देते हैं तब अनेक प्रकार का है परंतु इसका मूल एक ही है एक ही वायु इस जगत में विविध रूप से प्रवाहित होती है तथा समस्त जनों की उत्पत्ति और लय का स्थान समुद्र भी एक ही है उसी प्रकार वह निर्गुण विश्वरूप पुरुष भी एक ही है उसी निर्गुण पुरुष में सबका लय होता है हित गुणमय सर्व कर्म हित्व शुभा शुभम उभय सत्यानृतः त्यक्त एवं भवती निर्गुण देह इंद्रिय आदि समस्त गुणमय पदार्थों की ममता छोड़कर शुभ कर्म को त्याग कर तथा सत्य और भिथ्या दोनों का परित्याग करके ही कोई साधक निर्गुण हो सकता है अचिंत्यम चापित भाव सूक्ष्म चतुष्ट विचरे जो समुन्नत सगछेत शुभम जो चारों सूक्ष्म भावों से युक्त उस निर्गुण पुरुष को अचिंत्य जानकर अहंकार शून्य होकर विचरण करता है वही कल्याण में परम पुरुष को प्राप्त होता है एवं ही परमात्मान के दीक्षं ते पंडिता एकात्मान तथात्मान अपरे ज्ञान चिंतका इस प्रकार कुछ विद्वान अपने से भिन्न परमात्मा को पाना चाहते हैं कुछ अपने से अभिन्न परमात्मा एकात्मा को पाने की इच्छा रखते हैं तथा दूसरे विचारक केवल आत्मा को ही जानना या पाना चाहते हैं त्र परमात्मा ही स नित्य निर्गुण स्मृत सही नारायणोगे य सर्वात्मा पुरुषो ही सह इनमें जो परमात्मा है वह नित्य निर्गुण माना गया है उसी को नारायण नाम से जानना चाहिए वही सर्वात्मा पुरुष है न लिप्यते फले पद्म पत्र कर्मात्महत्व तो पर हो जो सहु मोक्षबंध ही सते जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार परमात्मा कर्मफलों से निर्लिप्त रहता है परंतु जो कर्मों का करता है एवं बंधन और मोक्ष से संबंध जोड़ता है वह जीवात्मा उससे भिन्न है स सप्तश के राशि एवं बहुविध प्रोरषस्थे उसी का पाँच ज्ञान इंद्रिय पाँच कर्मेंद्रिय पाँच भूत मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वों के राशिभूत सूक्ष्म शरीर से संयोग होता है वही क्रमभेद से देव तिरक आदि भावों को प्राप्त होने के कारण बहुविध बताया गया है इस प्रकार तुम्हें क्रमश पुरुष की एकता और अनेकता की बात बताई गई योकतंत्र धाम परम् परोधनीय सबोदा मंता मंत्यम प्राशिता प्राशनीय घाता घ्येयम स्पर्शिता प्रस्पर्शनी जो लोकतंत्र का संपूर्ण धाम या प्रकाशक है वह परम पुरुष ही वेदनीय अर्थात जानने योग्य परम तत्व है वही ज्ञाता और वही ज्ञातव्य है वही मनन करने वाला और वही मननी वस्तु है वही भोगता और वही भोज्य पदार्थ है वही सूंघने वाला और वही सूंघने योग्य वस्तु है वही स्पर्श करने वाला तथा वही स्पर्श के योग्य वस्तु है दृष्टा दृष्ट्य श्रावितता श्रवणीय ज्ञाता गेहमें सगुण निर्गुण च यदि प्रोक्त ताधानम च अच्छा वही दृष्टा और द्रष्टव्य है वही सुनने सुनाने वाला और सुनाने योग्य वस्तु है वही ज्ञाता और गेय है तथा वही सगुण और निर्गुण है तात जिसे सम्यक प्रधान तत्व कहा गया है वह भी यह पुरुष है यह नित्य सनातन और अविनाशी तत्व है यदय सूते धातुराद्यम विधानम तय विप्रा प्रवदे निरुद्धम यदय लोके वैदिक कर्म साधु आशीर्युक्त तद्भि त्यम वही मुझ विधाता के आदि विधान को उत्पन्न करता है विद्वान ब्राह्मण उसी को अनिरुद्ध कहते हैं लोक में सकाम भाव से जो वैदिक सत्कर्म किए जाते हैं वे उस अनिरुद्धात्मा पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं ऐसा चिंतन करना चाहिए देवा सर्वे मृय साधु शांता वनशे यज्ञभागे जयंते अहम ब्रह्मा आदि एस प्रजा तस्माजातस्व मत प्रसूता संपूर्ण देवता और शांत स्वभाव वाले मुड़ि यज्ञशाला में यज्ञ भागों द्वारा उसी का यजन करते हैं मैं प्रजाओं का आदि ईश्वर ब्रह्मा उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुआ हूँ और मुझसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है मत तो जगत जंगम थाबरम च सर्वे वेदांतर पुत्र पुत्र मुझसे यह चराचर जगत तथा रहस्य सहित संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं चतुर्विभक्त पुरुष स क्रीडति यथेतीं स भगवान श्री न ज्ञाने न प्रतिबोधिता वासुदेव आदिचार व्यूहों में विभक्त हुए वे परम पुरुषी जैसी इच्छा होती है वैसी क्रीड़ा करते हैं इसी तरह वे भगवान अपने ही ज्ञान से जानने में आते हैं एक तत्ते कथित पुत्र यथावदनु प्रक्षत सांक्ष तथा योगे यथावदनु वर्णित पुत्र तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यथावत रूप से ये सब बातें बताई है सांख्य और योग में इस विषय का यथार्थ रूप से वर्णन किया गया है ये श्री महाभारत शांति परमणि मोक्ष धर्म परमणि नारायणी समाप्त एक पंचाशदिकम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा का उपसंहार विषयक तीन सौ अध्याय पूरा हुआ